श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अठारह ईश्वर प्राप्ति होने पर पाँच वर्ष के बच्चे जैसा स्वभाव हो जाता है बालक का मैं और पक्का मैं बालक किसी गुण के वश नहीं है वह तीनों गुणों से परे है सत्व रज और तम में से किसी गुण के वश नहीं देखो बच्चा तमोगुण के वश में नहीं है अभी तो उसने लड़ाई की और देखते ही देखते फिर गले से लिपट गया कितना प्रेम और कितना खेल वह रजोगुण के भी वश में नहीं है अभी उसने घरौंदा बनाया कितनी मेहनत की पर कुछ देर में सब पड़ा रह गया वह माता के पास दौड़ चला कभी देखो तो एक सुंदर धोती पहने हुए घूम रहा है पर कुछ देर बाद देखो तो वह कपड़ा खोलकर कर गिर गया है कभी देखो वह कपड़े की बात ही बिल्कुल भूल गया है या उसे बगल में ही दबाए घूम रहा है हास्य अगर बच्चे से कहो यह बड़ी अच्छी धोती है यह किसकी धोती है तो वह कहेगा यह धो दो, मेरी धोती है मेरे बाबूजी ले आए हैं अगर कहो वाह बच्चो तो बड़ा अच्छा है बच्चो मुझे यह धोती दे दे तो वह कहेगा नहीं मेरी धोती है मेरे बाबू की दी हुई है ओह मैं न दूंगा फिर उसे एक खिलौने पर या एक बाजे पर फुसला लो वह पाँच रुपए की धोती तुम्हें देकर चला जाएगा पाँच वर्ष का बच्चा सत्वगुण के भी वर्ष में नहीं है पड़ोस के बच्चों से कितना प्यार है बिना देखे रहा नहीं जाता परंतु माँ बाप के पास साथ अगर किसी दूसरी जगह चला गया तो वहाँ नए साथी मिल जाते हैं उन्हीं पर सब प्यार हो जाता है पुराने साथियों को एक प्रकार से एकदम भूल जाता है बच्चे को फिर जाति आदि का अभिमान भी नहीं होता माता ने कह दिया है कि वह तेरा दादा है बस उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह मेरा दादा है चाहे एक ब्राह्मण का लड़का हो और दूसरा कुम्हार का दोनों एक ही पत्तल पर खा सकते हैं बच्चे में शुचिता और अशुचिता का भी विचार नहीं है न लोक लज्जा ही है और वृद्ध का मैं भी है डॉक्टर हंसते हैं वृद्ध के बहुत से पास हैं जाति अभिमान लज्जा घृणा भय विषय बुद्धि पटवारी बुद्धि कपटाचरण अगर किसी से वह नाराज हो जाता है तो सहज ही उसका रंज नहीं मिटता संभव है जीवन भर के लिए वह कसकता रहे इस पर पांडित्य का अहंकार और धन का अहंकार भी है वृद्ध का मय कच्चा मय है डॉक्टर से चार पांच आदमी ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता जिसे विद्या का अहंकार है जिसे धन का अहंकार है पांडित्य का अहंकार है उसे ज्ञान नहीं होता इस तरह के आदमियों से अगर कहा जाए वहां एक बहुत अच्छे महात्मा आए हैं दर्शन करने चलोगे तो कितने ही बहाने करके कहता है ना मैं न जाऊँगा और मन ही मन कहता है मैं इतना बड़ा आदमी हूँ मैं क्यों जाऊँ